कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के ग्यारवें स्कंध के नवम अध्याय में वर्णित श्री दत्तात्रेयजी द्वारा बताए गए विभिन्न गुरुओं के वर्णन 20 गुरु तक उन्होंने बताया कि सबसे उन्होंने क्या सीखा आपने सुना और आज 21वें गुरु के बारे में बात कर रहे हैं दत्तात्रेयजी कह रहे ह� परिग्रहो ही दुखाया यद्यत प्रियतमं निनाम अनंतम सुकमापनोति तद्विदान्यस त्वकिन्दचना अर्थात् अर्थात, एक जगत में हर व्यक्ति कुछ वस्तुओं को अत्यंत प्रिय मानता है और ऐसी वस्तुओं के प्रति लगाव के कारण वो अत्यंत दीन बन जाता है जो व्यक्ति इसे समझता है वो बहुत एक संपत्ति के स्वामित्व और लगाव को त्याग देता है और इस तरह से असीम आनंद प्राप्त करता है। देखे दत्तात्रेजी से महाराज ने पूछा था कि आप इतने सुखी कैसे दिखते हैं? अभी तो आपकी उम्र भी बहुत कम है, देखने में भी बहुत सुंदर हैं, बहुत ज्यादा ज्ञानी भी हैं, इतने विद्वान तो वो सुखी नहीं रहता क्योंकि वो अपने गुणों को ही सोचता सोचता इतने आशा से युक्त हो जाता है कि उसे अंततः निराशा हाथ लगती है ये गुण उसे आकर्षक बना देते हैं और फिर जिनके नजरों में वो आकर्षक होता है एक दिन वही अपनी नजरों से उसे गिराभी देते हैं तो अवधूत दत्तात्रेजी ने कहा परिग्रहो ही दुखाये यद यत प्रियतमं निनाम यानी राजन दुख का कारण क्या है पहले ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए अरे भाई इंसान को जो वस्तुएँ अत्यंत प्रिया लगती हैं उन्हें वो इकट्ठा करता है और वही उसके दुख का कारण है जो बुद्धिमान व्यक्ति ये बात समझ लेता है और अकिंचन भाव से रहता है शरीर की तो बात ही अलग, मन से भी किसी वस्तु का संग्रह नहीं करता, उसे ही अनंत सुख स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है, है ना? अनंतम सुख मापनोति, अनंत सुख, इस जगत में नहीं है, अनंत सुख, भगवान के श्रीचरणों में है, जिनको प्राप्त करके और कुछ पाने की कोई अभिलाषा ही नहीं रहती। वो सिर्फ उन्हीं में डूबा रहना चाहता है तो दुख का कारण यहां बता दिया साफ-साफ दत्तात्रेय जी ने कि मनुष्य को जो वस्तुएं अच्छी लगती हैं वो इकट्ठा करते रहना चाहता है उसे पैसा अच्छा लगता है धन अच्छा लगता है तो देखिए ना हमारी पढ़ाई ही धन की तरफ ले जाती है हमें हमारी पढ़ाई आज की तारीख में पैसा ही है और कुछ नहीं, है ना? नाम मात्र की मौरल एजुकेशन के क्लासेस भी लगती हैं नैतिक शिक्षा, लेकिन जो शिक्षा दे रहे होते हैं उन्हें ही नहीं पता कि ये जो बहुत एक वजूद है, ये जो अस्तित्व है, जो भगवान से विमुख है वही दुख का कारण है, वो इस एक बात को नही बड़ी-बड़ी बातें करते हैं और खुद ब्रह्म में फंसे रहते हैं, माया में फंसे रहते हैं, प्रपंच में फंसे रहते हैं और जो उनको सुनता है उसे भी कहीं कोई राह नहीं दिखती। बस समय देखता है कि हाँ मॉरल एजुकेशन की जो क्लास थी उसका टाइम समाप्त हो गया अब जो बोला था उसे हमें पेपर में लिखना ह कहां है ये प्रश्न किसी के दिमाग में भी नहीं उठता जिसको इकट्ठा करने के लिए हम भागते हैं तो क्या वो हमारे हाथ में आता है क्या हमेशा के लिए हम उसे संजो के रख सकते हैं क्या वो हमारे साथ जाता है हम जिस भी शरीर में जाएं तो इस जन्म की पूरी मेहनत जब एक इंसान की उम्र 2.5 साल की होती है वो तब से पढ़ाई करना प्रारंभ कर देता है ये आज की अवस्था है खेलने की उम्र भी पढ़ाई में चली जाती है कंपटीशन कंपटीशन चूहा दौड़ है ना सब पढ़ना शुरू कर देते हैं लेकिन तो भी कुछ नहीं पढ़ पाते 30 साल पढ़ने के बाद भी कोरे रह जाते हैं कुछ नहीं पता 30 साल पढ़ाई करने के बाद भी उन्हें ये नहीं पता कि दुख क्या है और सुख क्या है उन्हें लगता है कि जब हमारे पास सब कुछ होगा एक अच्छा घर होगा सोसाइटी फ्लैट होगा या बंगला होगा या अच्छी पत्नी होगी, बच्चे होंगे, हमारा नाम होगा, सब हमें झुक झुक के प्रणाम करेंगे, ऐसी पोजिशन मुझे मिल जाएगी, तो फिर मुझे सुख मिलेगा। लेकिन हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको ये सुख मिला हुआ है। कभी जाइए, उनकी जिंदगी में झांक के देखिए, पता चलेगा कि बहुत असंतुष्ट हैं, जितना ह� है,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 को रहा है क्या-क्या कुकर्म नहीं करते हैं क्यों ताकि इकट्ठा किया जा सके सुख को जोखी है ही रही सुख है ही नहीं इस जगत में तो जो बुद्धिमान है जिसने दुनिया को देख लिया है उसके चलन को देख लिया है और विरक्त हो गया है, है? वो कहता है काहे को फिरत मूढ़ मन धायो तजी हरी चरण सरोज सुधार से रबीकर जल लाए लायो तीजग देव नर असुर अपर जग जोनी सकल भ्रमि आयो गृह बनिता सुत बंधु भये बहु मात पिता जिन जायो जाते निराय निकाय निरंतर सोई इन्ह तो ही सिखायो तू ही तो होई कटे भव बंधन सो मगु तो ही बतायो कि अरे मूर्ख मन तू क्यों दौड़ता है? बुद्धिमान व्यक्ति ये कह रहा है, आम आदमी नहीं कहेगा, आम आदमी तू कभी अपने से बात नहीं कर पाता है, वो तो हमेशा एक ना एक समस्या में उलझा रहता है। वो कहता है, जो बुद्धिमान है, जिस पर गुरु वेश्नुओं की कृपा हो चुकी है, जिस पर भगवान की कृपा हो चुकी है, ज तो ऐसा व्यक्ति कहता है कि क्यों दौड़े-दौड़े फिर रहे हो रे मन, भगवान के चरण कमलों के अमृत रस को छोड़कर, विषय रूपी मृग दर्शन के जल में क्यों लौ लगा रहे हो? अरे याद करो तुम्हें याद नहीं है, पर बता दूं कि पशु, पक्षी, देवता, मनुष्य, राक्षस, ना जाने कितनी ही सांसारिक योन तुम्हें उत्पन्न करने वाले माँबाप तक हो चुके हैं। इन सब ने तुम्हें विषय भोगों का प्रेम सिखाया, जिसके करने से सदा तुम्हें अनेक अनेक नर्कों में जाना पड़ता है। आज भी जो तुम्हारे संबंधी हैं, क्या वो बता पा रहे हैं? नहीं बता पा रहे हैं। कोई नहीं बताता वो मार्ग जिस पर चलने से तेर इस तरह से हम अनेक बार छले जा चुके हैं, लेकिन अब तक हम उन्हीं विषयों के लिए जतन कर रहे हैं, है ना? लेकिन क्या ये जतन कभी समाप्त होंगे? नहीं। एक बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं हमारे दत्तात्रय जी। दूसरा श्लोक है, कह रहे हैं, सामिशम कुररम जगनुर्भलिनो ये निरामिशा। तदा मिशाम परित्यज्य स सुखं संविन्दता दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि एक कुरर पक्षी अपनी चोंच में मांस का टुकड़ा लिए हुए था उस समय दूसरे बलवान पक्षी जिनके पास मांस नहीं था उसे छीनने के लिए उसे घेरकर चोंचे मारने लगे जब कुरर पक्षी ने अपनी चोंच से मांस का टुकड़ा फेंक दिया तभी गुरुर पक्षी से सीख लिया अब धूत दत्ता त्रिज ने यह मांस का टुकड़ा लेकर के जा रहा है इसने अपना आहार खाया नहीं जहां पाया वहीं पा लेता खा लेता चल देता आगे लेकिन नहीं उसने सोचा इसको मैं रखूंगा संभाल के काम आएगा तो दूसरा बलवान पक्षी जिसके पास मांस नहीं था उसने उसे घेर लिया सारे पक्षियों ने उनको घेरा और उसे चोंच मार रहे हैं उसको खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं क्या कारण है उसका धन ही उसने जो मांस एकत्र किया वही उसका धन है और वही उसकी जान गवाने का कारण बन सकता है है ना तो जब कुर्र पक्षी ने ये देखा कि अरे मैं जिस मांस का अभिलाषी हूँ और इस मांस को मेरे चोंच में देखकर ये सारे पक्षी मुझ पर आघात कर रहे हैं है ना तो वो बुद्धिमान था तो उसने छोड़ दिया छोड़ दिया तो जो आक्रमणकारी पक्षी थे उन्होंने वो मांस उठाया और वो उड़ गए और इसकी जान बच गई लेक वक्षी बुद्धिमान था कि उसने छोड़ दिया परंतु क्या हम इतने बुद्धिमान हैं कि हम अपनी आसक्ति को छोड़ दें आसक्ति वश हमारे अंदर भोग की इच्छा रहती है और त्याग की अनिच्छा होती है और यही हमारे दत्तात्रेय जी बता रहे हैं कि यही है नाश का कारण नाश का कारण तो ये जो विषय हैं आंखों का विषय रूप नाक का विषय सुगंध कान का विषय शब्द बड़े ध्यान से समझिए सोचिए जुबान का विषय रस टेस्ट हम्म जुबान का विषय बोलना और त्वचा का विषय स्पर्श ये पांच विषय बड़े भयावह हैं ये पांच इंद्रियां हमारी इन पांच विषयों में भौतिक विषयों में माइक विषयों में प्रपंच रूपी विषयों में फंसी बड़ी हैं और हम इन्हें और फंसाते हैं और डुबो देते हैं तो यही है हमारे आत्मनाश का कारण याद रखिए हमें शरीर इन माइक विषयों में डूबने के लिए नहीं मिला था गोविंद विषयरस गोवि� के समस्त विषयों में डूबने के लिए मिला था ये आंखें गोविंद के रूप को निहारे ये कान उनकी कथाओं को सुने ये नाक श्री कृष्ण के श्री चरणों में अर्पित श्री गौर के चरणों में अर्पित तुलसी मंजरी को सूंघे पुष्प का सुगंध लें ये जुबान उनको अर्पित महाप्रसाद का ही सेवन करें ये जुबान जब बोले तो सिर्फ उनकी ही कथा बोले आवेश वहाँ ही हो चाहे अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो मजबूरी में बोलना पड़ा निभाना पड़ा लेकिन आवेश यहां का हो आसक्ति यहां की हो तब काम बन जाएगा है ना तब काम बन जाएगा नहीं तो लाभ कहां मनुष्य तनु पाए मनुष्य का तन पाया लेकिन उसका लाभ भला क्या है कुछ भी नहीं जैसे पशु पक्षी हैं वैसे ही हम भी हैं तो कहां फर्क है बताइए इसलिए हमारे दत्तात्रेय जी ने ये बात कही कि जो हमें प्रिय लगता है जो भी वस्तु प्रिया लगती है, उसे इकट्ठा करना ही हमारे दुखों का कारण है। जो पैसा इकट्ठा करते हैं, उन्हें रात को नींद नहीं आती है। वो धन की चिंता ही में रहते हैं। इकट्ठा करना, जो सोना इकट्ठा करते हैं, लेकिन हाँ, जो हरि भक्ति एकत्र करते हैं, वही सुख का कारण है। हमारे आचार्� भगवान के चरण कमल रूपी सुधा रस का पान करने के लिए ये इंद्रियां मिली हैं याद रखिए। लेकिन हम मृगत्रिश्ना के जल में गोते लगा रहे हैं। मृगत्रिश्ना के जल में, मृगत्रिश्ना का मतलब यही है कि वहाँ जल है ही नहीं, और हम यूं ही डुबकियाँ लगा रहे हैं। तो दत्तात्रय जैसे महान आचार्य जो भगवान के ही अवतार कि ये सब अनुचित है भगवान की तरफ हम मन लगाएं तभी हमारे जीवन को सफल जीवन कहा जा सकता है याद रखिए